महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व ऋण विंशोध्याय धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर की बातचीत तथा जी का युधिष्ठिर के शरीर में प्रवेश धिताठाचनि महाबाहो कच्चि कुशली हसी सहित भ्रतृ भी सर्वि पौर जान पद तथा धृतराष्ट्र ने पूछा महाबाहो युधिष्ठिर तुम और भाइयों सहित कुशल से तो हो न ये चवामुजीवंती कचित्येपी निरामया सचिवा भृत्यवर्गा गुर नरेश्वर जो तुम्हारे आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करते हैं वे मंत्री भृत्युवर्ग और गुरुजन भी सुखी और स्वस्थ तो हैं न कचित्पी निरातंका वसंती विशेष भी क्या क्या क्या तुम्हारे राज्य में निर्भय होकर रहते हैं। क्या तुम प्राचीन से सेवित पुरानी रीति नीति का पालन करते हो। क्या तुम्हारा खजाना न्याय मार्ग का उल्लंघन किए बिना ही भरा जाता है क्या तुम शत्रु मित्र और उदासी के प्रति यथा योग्य बर्ताव करते होते क्या तुम ब्राह्मणों को माफी जमीन दे कर उन पर यथोचित दृष्टि रखते हो क्या तुम्हारे स्वभाव से वे संतुष्ट रहते हैं शत्रु पे कुत पा भृत्या वाहजनों पि कचि झी राज वाहन पितृदे बताह राजेंद्र पूर्वासी स्वजनों और सेवकों की तो बात ही क्या है क्या शत्रु भी तुम्हारे बर्ताव से संतुष्ट रहते हैं क्या तुम श्रद्धापूर्वक देवताओं और पितरों का जजन करते हो अतिथि भारत पथे विप्राह, कषिया वैश्य वर्ग्रा पे कुटुम्बि भारत क्या तुम अन्न और जल के द्वारा अतिथियों का सत्कार करते हो क्या तुम्हारे राज्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्र अथवा कुटुम्बीजन न्याय मार्ग का अवलंबन करते हुए अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते हैं कश्चि स्त्री बाल वृद्धम ते न ना सोचत नाचते ना पूजता कवगे हे नरष नर, नर तुम्हारे राज्य में स्त्रियों बालकों और वृद्धों को दुख तो नहीं भोगना पड़ता वे जीविका के लिए भीख तो नहीं मांगते हैं तुम्हारे घर में सौभाग्यवती बहु बेटियों का आदर सत्कार तो होता है न कश्चिराजर्षिवशो तामापतिम यथोचित महाराज यशा नावसी रती। महाराज राजस्यों का यह तुम जैसे राजा को पाकर यथोचित प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है न इसे यश से वंचित होकर अपयस का भागी तो नहीं होना पड़ता है वै सम्पायनवाचित दिनम तम स न्यायाय प्रत्य कुशल प्रश्न संयुक्त कुशलो वाक्यमी वै जी कहते हैं जन्मेजय धित के इस प्रकार कुशल थमाचार पूछने पर बातचीत करने में कुशल न्यायवेता राजा युधिठी ने इस प्रकार कहा युधिष्ठिर्वाचन कच्चिते वरते राजो दोचते अम शत्रु क्लम अथाश्या सफलो राजन वनवासो भविष्य युधिष्ठि बोले राजन मेरे यहां सब कुशल है आपके तप इंद्रियम और मनोनिग्रह आदि सद्गुणों की वृद्धि तो हो रही है न ये मेरी माता कुंती आपकी सेवा शुश्रूषा करने में क्लेश का अनुभव तो नहीं करती क्या इनका वनवास सफल होगा इं चमाता जेशा मे शीतवाता धुकर्षिता घोरेण तपसा युक्ता देवी कच्चिन्न शोचित शोचती हतान पुत्रा महावीरिया छत्रधर्म परायणा चेन अस्मान पाप नाप अध्यामान ये मेरी बड़ी माता गांधारी देवी सर्दी हवा और रास्ता चलने के परिश्रम से कष्ट पाकर अत्यंत दुबली हो गई है घोर तपस्या में लगी हुई है ये देवी युद्ध में मारे गए अपने क्षत्रिय धर्मपरायण महापराक्रमी पुत्रों के लिए कभी शोक तो नहीं करती और हम अपराधियों का कभी कोई अनिष्ट तो नहीं सोचती है वचा सौ विदो राजन एवं पस्या महे व्यम संजय कुशली चाजम कच्चिन्न तपसि स्थिरह राजन ये संजय तो कुशलपूर्वक स्थिर भाव से तपस्या में लगे हुए हैं ना इस समय विदुर जी कहाँ हैं इन्हें हम लोग नहीं देख पा रहे हैं वैशंपान वाच इतुक्त प्रत्युवाचेदराष्ट्रो जनाधि कुशली विदुरह पुत्र तपो घोरम सम वै सम्पान जी कहते हैं राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर धितराट ने उनसे कहा बेटा विदुर जी कुशल पूर्वक हैं वे बड़ी कठोर तपस्या में लगे हैं वायु भक्षो निराहार संत कृश्य वे, वे निरंतर उपवास करते और वायु पीकर रहते हैं इसलिए अत्यंत दुर्बल हो गए हैं उनके सारे शरीर में व्याप्त हुई नस नाड़ियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं इस सूने वन में ब्राह्मणों को कभी कभी कहीं उनके दर्शन हो जाया करते हैं ब्रुवत जटिवीटा मुख कृश दिग्वासाममलिग्धांगो वन सूक्षिता दुरादा लक्षता त्राख्या महीी पतेह निवर्तम सहसा प्रति राजा धृतराष्ट्र प्रकार कही रहे थे कि मुख में पत्थर का टुकडा लिए जटाधारी विदुर जी दूर से आते दिखाई दिये वे दिगंबर वस्त्रहिन थे उनके सारे शरीर में मैल जमी हुई थी वे वन में उडति हुई धूलो से नहा गए थे राजा युधिष्ठिर आने की सूचना दी ग राजन विदुर्जी उ आश्रम कोर सहसा पी कीर लौट पडे तमन्वधावनृपतेक युधिष्ठि प्रवसतम वनम घोरम लक्ष्य लक्ष्यम क्वचि क्वचि भो भो विदुराजाहम दयित युधिष्ठि ब्रुव् नृपते तम यत्त यदि राजा युधिषि अकेले ही उनके पीछे पीछे दौड़े विदुर जी कभी दिखाई देते और कभी अदृश्य हो जाते थे जब वे घोर वन में प्रवेश करने लगे तब राजा युधिष्ठिर यत्नपूर्वक उनकी ओर दौड़े और इस प्रकार कहने लगे ओ विदुर जी मैं आपका परम प्रिय राजा युधिष्ठिर आपके दर्शन के लिए आया हूँ तथो विवक्त एकांत बुद्धिमताम विद्रोह वृक्षमाश्रित कचित त्र वतरे तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जी वन के भीतर एक परम पवित्र एकांत प्रदेश में किसी वृक्ष का सहारा लेकर खड़े हो गए तम राजा क्षीण भूयिष्ठम आकृति मात्र सूचितम अभिज्ञे महाबुद्धि महाबुद्धि युधि वे बहुत ही दुर्बल हो गए थे उनके शरीर का ढांचा मात्र रह गया था इतने ही से उनके जीवित होने की सूचना मिलती थी परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने उन महाबुद्धिमान विदुर को पहचान लिया राजा मैं युधिष्ठिर हूँ ऐसा कहकर वे उनके आगे खड़े हो गए यह बात उन्होंने उतनी ही दूर से कही थी जहाँ से विदुर जी सुन सके फिर पास जाकर राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया तथा तदंतर महात्मा विदुर जी राजा युधि की ओर एकटक देखने लगे वे अपनी दृष्टि को उनकी दृष्टि से जोड़कर एकाग्र हो गए विवेश विदुर धीमान गात्रे गात्रण च सुचा। दध उनके भीतर समा गए सहयोग बल आस्था प्रत्येन विद्रोह धर्मराज से प्रज्वलन निभा उस समय विदुर जी तेज से प्रज्वलित हो रहे थे योगबल का आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिर के शरीर में प्रवेश किया विदुरस्य शरीरं तु तथैव स्तब्धलोचनं वृक्षार्थतं तदा राजा चेतनं राजा विदुरजी का शरीर पूर्ववृक्ष के सहारे कडा है उ आे अबि उर्निमेष है किन्तु अब उ शरीर मे चेतना न गी है बलवंत तथात्मा मे ने तदा धर्मराजो महातेज तच सस्म पांडव पौराणमात्मन सर्व विद्यांस विशापते योगधर्म महातेजाव्यास न कथिमता इसके विपरीत उन्होंने अपने में विशेष बल और अधिक गुणों का अनु, अनुमान किया प्रजानाथ इसके बाद महातेजस्वी पाण्डवपुत्र विद्यावान धर्मराजिष्ठि ने अपने समस्त पुरातन स्वरूप का स्मरण किया मैं और विदुर जी एक ही धर्म के अंश से प्रकट हुए थे इस बात का अनुभव किया इतना ही नहीं उन महातेजस्वी नरेश ने व्यास जी के बताए हुए योग धर्म का भी स्मरण कर लिया धर्मराजस् तत्र संचार येदा दग्धु का अथवा गभ्य भो भो राज दग्धव्यम एत्द विदुर संयक कलेवर्मी हव धर्म एस सनातन लोका सांता भविष्य से भारत यतिधर्मत सौ नैस शोच्य परम तप अब धर्मराज ने वहीं विदुर के शरीर का दाह संस्कार करने का विचार किया इतने में आकाशवाणी हुई राज शत्रु संतापी भरत नंदन इस विदुर नामक शरीर का यहां दाह संस्कार करना उचित नहीं है क्योंकि वे सन्यास धर्म का पालन करते थे यहां उनका दाह न करना ही तुम्हारे लिए सनातन धर्म है विदुर जी को सामतानिक नामक लोकों की प्राप्ति होगी अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए इतुक्त धर्मराज सतः पुनः राजो वैचित्रवीय से तत्सव प्रत्यवहद आकाशवाणी द्वारा ऐसी बात कही जाने पर धर्मराज युष्ठिर फिर वहां से लौट गए और राजा धिताष्ट्र के पास जाकर उन्होंने वे सारी बातें उनसे बताई तत स राजा दर्व जनस्था भीमसे परम विस्मयता तत्वा प्रीतिमान राजा भूत आपो मूलम फलम त्यवेदृहताम पिदुर जी के देह त्याग का यह अद्भुत समाचार सुनकर तेजस्वी राजा धृतराज तथा भीमसेन आदि सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ इसके बाद राजा ने प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा बेटा अब तुम मेरे दिए हुए इस फल मूल और जल को ग्रहण करो यदर्थो हि नरो राजन्तदर्थो स्यातिथिः स्मृतः इत्युक्तः स तथेत्येव प्राह धर्मात्मजो नृपम् फलम् मूलं च बुभुजे राज्ञा दत्तं ततस्ते वृक्षमूले सु कृत्वा स परिग्रहाः तां रात्रिम् अवसन् राजन जिन स्लमूल का, का भा सहित भोजन किया तदनन्तर सलमूल और जल का ही आहार वृक्षो नीचे हि का निश्चय वही वह रात्रि व्यतीत की इतिश्री महाभारती आश्रम वासिकी परमिशासमरी विदुर सदविशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्रम, महा आश्रम पर्व के अंतर्गत आश्रम पर्व में विदुर का देह त्याग विषयक छब्बीसवां अध्याय पूरा हुआ